नगर के मेरे सहयोगी श्री सुनील भाई। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और विशेष रूप से भारत विकास परिषद और चार गुजा यात्री संघ का आभारी हूँ जिन्होंने आयोजन किया है और आपसे भारत के और यूरोप के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 वो नॉन अमेरिक्स हैं सबके साथ अगर आप किसी भी अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी का इतिहास खोजना शुरू करें जैसे पेप्सी कोला है कोका कोला है कॉलगेट पामोलिव है प्रोक्टर एंड गैम्बुल है रेकेटेंट कोलमैन है जॉनसन एंड जॉनसन है ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाने वाली है